महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रयोविशत्यधिक शतमोध्याय नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पुत्रों के नामकरण संस्कार व सम्पानाच कुंते पुत्रे सुजातेषोधतराष्ट्रात्मजेश मद्र राजा सुता पाण्डुम रहो वचनम ब्रवी व सम्पान कहते हैं जन्मे जब कुंती के तीन पुत्र उत्पन्न हो गए और धिताष्ट्र के भी पुत्र हो गए तब माद्री ने माद्रिने से एकांत में कहा न मेस्ते संतापो विगुण परम तप नावर वराहार्य स्थिताधार्श नृपते जात पुत्र सतम तथा श्रुवा न मे तथा दुखम अभवत कुरुनंदर शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप गुरुनंदन आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है राजन गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो सौ पुत्र हुए हैं वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था इदम तुम बेमहदि भर तुम कुंत्याम अप, अप्यस्ति संति परंतु इस बात को मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतान ही, ही रह गई यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है यदि तो संतानम कुंती राज सुतामयी कुरिया अनुग्रहों में ध्यान तब आप भवे यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है वक्तुम तुम यदितु तुम संपन्न प्रसन्नोभे नाम प्रचोदय शौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए पांडुरवाच ममाप्य सदा मादेश परिवर्तते न तो ताम प्रतहे वक्त विवक्षया पांडु बोले यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी यह संदेह बराबर बना रहता था तव त्विदम्ब तम प्रहतिश्याम्यतः परम मे ध्रुवता वचनम प्रतिप्यते परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूँगा मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी वैश्व पाणुवाच ततः कुम पांडुर्विभक्त इदम्रवीत कुल से मम संतान लोकसभा चुप प्रिय मम चा पिंडनाचा पूर्वेशापत्म मत प्रियां चल्याणी कुल कुकल्याणमोत्तम कुल। कुल। वैश्व पाण जी कहते हैं जन्मे राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही कल्याणी मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो ऐसा कार्य करो मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याण में कार्य करो यशोहर था य चैब तम कुरुकर्म सु दुष्कर्म प्राप्य प्राप्याधिपत्यम यशोर्थिना अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था तथा मंत्रविदो विप्राह तपस्तपुष्कर गुरुनभ्योपगछति यशसो भाविनी भामिनी मंत्रवेदता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरजनों की शरण ग्रहण करते हैं तथा सर्वे राजर्सर्वे ब्राह्मणाच तपोधना चक्रुरुच्चावचमकर दुष्कर्म संपूर्ण राजसियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं साम माद्रिम प्लव सार्य नामते अभागे न कृते कृतिमुवापनवी अन इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पाल लगा दो इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो वय समान उच एवक्वा ब्रवीण माद्रिम चकितितवत तस्माते तय भवितापत्यम अनुरूप असंशयम वह संपाण जी कहते हैं जनबेजय महाराज पांडु के योग कहने पर कुंती ने माद्री से कहा तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो जिससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी इसमें संशय नहीं है तथो महाद्रिम विचार जगा मनसाश्विनह तावा तावागम्य सुतहुत हाम जनजा सुमह तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से दो जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए नकुल सहेव चूपेण प्रतिमो भुवि तथा वागुवाचा शरीर उनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का सहदेव पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा सत्वरूप भवतोत्यस्विनाविते भगवत भाषेजात्यम रूपद्रविण सम्पदा ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि रूप और गुणों से संपन्न होंगे अपने तेज तथा बढ़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे नाम चक्र रे तेम सत सिंह अनिवासिन भक्तिया कर्मणा चथा से भी तदनंतर सत निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे ज्येष्ठम युधिष्ठिर भीमसेने मध्यम अर्जुन तीर् तृतीयम ती ती च कुंती पुत्रा नकल्पयन कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया पूर्वज नकुलम सह देवे तिथि चापरम कथयम् ुत्रकथय विप्रा प्रीतमान उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने मादृपुत्र में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया अणु संवत्सर जाता अभी तेह कुतमा पांडुपुत्राभराजंत वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे तो भी देव स्वरूप होने के कारण पात संवत्सरो की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे महासत्वा महावीर महाबल पराक्रमा पाण्डु दृष्टवा सुता देवरूपा महोजस मदम पर ले ननंद च ऋषीणा सर्वेशा सत सिंह निवासी प्रिया बोस्ता तथा मुनियोषिता कुंती मथ पुनः पांडुर्मादे समचोदयतः वे सभी महान धैर्यशाली अधिक वीर्यवान महाबली और पराक्रमी थे उन दैवस्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई वे आनंद में मग्न हो गए वे सभी बालक सतशृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनिपत्नियों के प्रिय थे तदनंतर पांडु ने माद्रे से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया तम वाच पृथा राजन रहुक्ता तथा उक्ता थे द्वंदमे लेतेना वंचिता राजन जब एकांत में पाण्डु ने कुंती से वह बात कही तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली महाराज मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था किंतु इसने दो पालिये इससे मैं ठगी गई विभेद्या कुलंकुर कुलम गतिरिद्रशी ना नाग्यासे सतमहम मूढ़ा गंदा पाले फलद्वयम तस्मा नहम निव्या दय सोस्तु वो मम एवं पाण्डोसुता पंच दीवदत्ता महाबला सम्भूता की वर्धना शुभलक्षण संपन्ना सोमवत् प्रिय अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए इस बात के लिए डरती हूँ खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि दो देवताओं के आवाहन से दो पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है अतः राजन अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए मैं आपसे यही वर मांगती हूँ इस प्रकार पांडव के देवताओं के दिए हुए पांच महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से सम्पन्न थे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था सिंह दर्पा महेशवासा सिंह विक्रांत गामि सिंहग्रीवा मनुष्येन्द्र वृधुर्देव विक्रमा तत्र स्थित त्र पुण्य हम वते उनका अभिमान सिंह के समान था वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे उनकी चाल ढाल भी सिंह के ही समान थी देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह के सी गर्दन वाले वे नरसठ भरने लगे उस पुण्य में हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे जातमात्रुपादाय सत सिंह निवासिन पांडोपुत्र मत ताप सा स्वामी वहाँत्मजान ततस्त विष्ण सर्वे वसुदेव पुरोगम पाण्डुषापयादी शत सिंगेयुवान्न तत्रि साधं तापसोभूत तप्चर शाकमूल फलाहार तपस्वी नेंद्रियनोंोगपूवती चादका ब्रुवानी स्म बहुमं तछ्रुवा शोककर्षिता पांडव प्रीतसमुक्ता कदा श्रोसा सत्कवै पांडव पुत्रागम धृत् सर्वे हर्ष समन्वित्रुव सत सिंह निवासी तपस्वी मुनि पाण्डु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों के भांति उनका लाल प्यार करते थे उधर द्वारिका में वसुदेव आदि सब विष्णुवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे अहो राजा पांडु किंदम मुनि के हिसाब से भयभीत हो सतसृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं वे साक मूल और फल भोजन करते हैं तप में लगे रहते हैं इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं ये बातें बहुत से संदेहवाहक मनुष्य बता रहे थे यह समाचार सुनकर प्राय सभी यदवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोक मग्न रहते थे वे सोचते थे कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब विष्णुवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना सुनते ही सबके सब, सब हर्ष हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हैं वसुदेव जी से इस प्रकार बोले विष्णु उचुहू न भवेरण के आहीना पाण्डो पुत्रा महायश पांडो प्रियतान्वेषी प्रेष तम पुरोहितम विष्णु ने कहा महायशस्वी वसुदेव जी हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कार ही न हो अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए युक्तानि वैशम्पावाच वसुदेवस्तेतुक्ति विससर्ज पुरोहित युक्ता चुमराबर्णेकसह कुमार दासीदास हिरण्यं च हिरण्यम चेषयामा सारत वैशंपाय कहते हैं जन्मे जाए तब बहुत अच्छा कर कहकर वसुदेवजी ने पुरोहित को भेजा साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी कुंती और माद्री के लिए भी दासी दास वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान गौ चांदी और सुवर्ण भिजवाए तान सर्वाण संग्रह प्रय सपुरोहित तमागतम देशम काशपम्ब पुरोहित पूजया माथ विधवत पांडु परपुनंजयः प्रथा महाद्री चंघ्रिष्ट हे वसदेव प्रसंसता उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधिपूर्वक पूजन किया कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेवजी की भूरी भूरी प्रसन्नता की ततः पाण्डुक्रिया पांडवानायतना चौलोपनयना चर्व उपकर्म चारत चौलोपनयनाम शुभाक्षा यशन वैदिकध्ययन सर्वे समपद्यंत समपदारगा तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए बेड़ों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए सरिया ते प्रसृत पुत्र शुको नाम पर तप यगरपर्यता धनुषा निर्जिताही अश्वेध सतैरिश्वा सहात्मा आराध्य आराध्यदेवता सर्वा पितृनप महामति तपस्ते फे साकमूल फलासन तेनोपकरण श्रेष्ठ शिक्षया चोप्रृशता तत्प्रसादार्थन समय पार भारत शरिया वंशज के एक पुत्र विशत थे जिनका नाम था सुख वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे उन सुख ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था अश्वमेध जैसे सौ बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक्र सत्यश्रृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे उन्हें तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई राजा शुक्र के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धरव में पारंगत हो गए गदायां पार गोभीम तोमरे सूधिष्ठिर असी चरमणि निष्णत यम सत्वताम वरौ धनुर्भे गार सभ्यसाची परम तपस्कुआ इति प्रभो अजा शक्ति खड्गम तथा सरा धनुष्श ददताेठस्तालमात्र महाप्रभम विपाठना नाराचा गृदपत्रन ला दृष्टो महोरगसम प्रभान अवाप्य सर्वशस््रांडि मुद्त तो वास्वात्म मेने सर्वान्मी पाला अपरियान सतेजस भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए परम तबाची अर्जुन सभ्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए राजन जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक्र ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद की ज्ञाता हो गए तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति खड्ग बाण ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ छोर और नाराज अर्जुन को दिए विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गिद्ध के पाखों से युक्त तथा अलंकृत थे वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई वे जहाँ अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते एक बर शाहरास्त एवं परस्परमरिंदमा अन्नोबर धम तपाथ मादरी शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर एक एक वर्ष का अंतर था कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे विवर्धना सर्वे वृदुर काली बने फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो एक सौ पाँच बालक हुए थे वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए इस श्री महाभारते आदि आदिपरमि संभव परमि पांडवोत्पत्तौ तयोशत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव परम में पांडवों के उत्पत्ति विषयक एक सौ तेईसवां अध्याय पूरा हुआ